राम अधिकारी। श्री श्रीरामकृष्णकथा पंचम परचेदिकारी वैद्य श्री प्रभु औषधम गोलोक गोलोकद्दे गोलोकद्तवा अस् पुरुषः तथा प्रकृति ही। एति समेशाम समेशा हाष्यम श्रीरामकृष्ण स हाष्यम आंता निवास क्रीय से कपोतान न दृष्टवान, पृथक स्था न यत्र शक्व यकृति यकृति तुषा अजया श्री प्रभु वैद्य मिष्ठाभोजनाये अवदत् भक्ता मिष्टान्नम आनीय यछ वैद्य प्राश्न भोजन कृते साधुवाद वनाम थया यदृश उपदेशो दत् तद सधुवाद कथम मुख्य देय श्रीरामकृष्ण सहाय तस्में पुनः क्रिम ब्रूयां अभी चिंत किंचि ध्यानाभ्यास कनीयांस नरेन्द्र दर्शयन पश्य एतस्य मन ईश्वरे एतेभ्य सर्वेभ्यो दीन श्री ये सकल वच ताम अवदम वैद्य एभ्य सर्वे ब्रूहि श्रीरामकृष्ण युकूल तत्क स्वीकर्म शक्ति तां अवदम तदेक मात्र गृह मनीता सर्व पिपाक शैंचि फला द्वती कस्चि पुनः मस्य सुपम, उदर रोगह समसा हास्यम, वैद्य प्रस्थित अदय वीया भक्ता श्री विधाय तत्पाद श्रीरामकृष्णा साष्टांगदपरागतवत तदनंतर अन्ोन्य पीस्वजन आरब्धव आनंद नास्ति, श्री प्रभो तवान्गर विस्तवा प्रेमिंग तथा मिष्टाशन बहुकाप्य प्रचल श्री, श्री प्रभु समीपे कनिया मटर्मोदय तथा अन्य अनेचुर्भक्ता उपबा सी श्री प्रभुआनंद आलपति वैद्य प्रसंग सर श्रीरामकृष्ण वैद्याय भूय अति में न वक्त वृक्षेद प्राप्ने योजना कृत सकी अपसृत दंडावती कियत कालाम वृक्ष स्वयं एव पतती कनीयान्द्र सहाँ सर्वन श्रीरामकृष्ण मटर्मोद प्रति वैद्य अतिशये पिवर्तन संपन्न न मटर्मोदय आं महोदय अगम्य हतबुद्धि जाये से किम औषधं इति प्रसंगम कथम अभी न उत्थय अस्म स्ड़ चेदम दधिवेशन प्रकोष्ठे भक्ता केचन गान गाय स्म श्री प्रभु यस् प्रकोष्ठे ठति तकोष्ठे प्रत्यागु श्री प्रभु वदस्मा गान अगीयत ताल संगमन कवती कश्चन एको बेताल सिद्ध आशीत। अयम सह, आत्मियो हा समायातह, नरेन्द्र वेशह, उपनेत्र युवक सामता प्रभु प्रभुकसा नरेन्द्रेण सह आलप्रीरामकृष्ण पश्यन मगेन कश्चन वराको गच्छन आशीत, सभंग युवक धारी, यादी गमन भंगी समंग सभंग भाग पुतौ दधत् तत्थन उत्तरीयक च, प्रेक्षते चोप्य नवा, गमन काले कुटिल कटिकता अर्थात समेशाम हास्यम, सकित भो मयूर पुक्षम दर्शय पर मलिनपाल सामा हाष्यम क्रमेलक अत्यम कुछ तस्विता नरेन्द्र आत्मीय किंतु शोभनाचरण श्रीरामकृष्ण शोभन परम सकटक शकंटकृणमुखत असेस्रवती तथा पश्य संसारी इत पुत्रो मियन पुत्र पुत्री कौती